रूबरू होते हुए उनके जीवन के कुछ खास अनुभव सुनते हैं ताकि हम सभी को प्रेरणा मिले तो आप सभी की तरफ से आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ पीएस एस कापसे जी हैं जिनसे हम बात करेंगे डॉक्टर पीएस एस कापसे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम मैं डॉक्टर पी कापसे मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में पी प्रिंसिपल था बड़वानी पी कॉलेज में और आदिवासी क्षेत्र है बड़वानी जहाँ पर करीब 9000 बच्चे हमारे सानिध्य में पढ़ाई करते थे अलग अलग आर्ट्स कामर्स साइंस फैकल्टी में और शुरू से ही पूरा जीवन आदिवासी क्षेत्र में व्यतीत हुआ मैं स्वयं भी आदिवासी क्षेत्र में संचालित सनातन सेवा आश्रम था वहाँ पर बचपन से पढ़ाई की उन्होंने ही मुझे पढ़ाया और फिर एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी मुझे कि जो समाज के कमज़ोर तबके के बच्चे हैं खास करके अनाथ और गरीब बच्चे उनके लिए इंग्लिश मीडियम का एक अच्छा स्कूल डेवलप किया जाए तो इस कारण से मैंने फिर अपने इस शासन के दायित्व से वी लिया है और अब हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चों को जो है ख़ास के आदिवासी बच्चों को और अनाथ और गरीब बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम का एक स्कूल प्रोवाइड करें जहाँ बच्चा नर्सरी से लेकर के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज तक की सारी पढ़ाई फ्री आप कास्ट करेगा क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं और बाबा से कई वर्षों से जुड़ी हुई मुझे भी मधुबन जाने का अवसर प्राप्त हुआ बाबा मिलन में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ एक बार एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी हम लोग गए थे इंदौर यूनिवर्सिटी की तरफ से और निश्चित रूप से जो आज हम जिस स्थिति में बढ़े हैं जो सेवा कर रहे हैं उसमें बाबा का जो दृष्टि है उसी का कमाल है कि हम लोग ऐसा लक्ष्य जिसको पाना असंभव रहता है लेकिन उसको हम पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर पीएस एस से जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में और आदिवासी बच्चों का जो उन्नति है या उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है और अभी भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक सपना आपने देखा है कि आदिवासी बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्री में क्वालिटी एजुकेशन देने की बात आपने कही बहुत ही अच्छा लगा और आज के ज़माने में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है जहां पर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉडर्न एम्यूनिटीज़ या फिर सुख सुविधा के साधनों को देखा जाता है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन बना हम उन बच्चों की क्वालिटीज़ को उन बच्चों की मेंटल अवस्था को और उनकी शिक्षा के प्रति प्यार और मूल्यों को अगर उनके जीवन में लाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हो सकता है एमिनिटीज़ तो पैसे से मिल जाएगा लेकिन जो मूल्य है या जो जीवन की जो शिक्षा है जिसकी पढ़ाई हम लोग करते हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में आने के लिए शायद ये एमिनिटीज़ काम नहीं करेगा साधन नहीं काम करेगा उसके लिए साधना ही चाहिए और आपसे ऐसे लोग जो साधना युक्त हैं साधना करते रहते हैं और वहीं इन चीज़ों को समझ सकते हैं और क्वालिटी एजुकेशन राइट वे में आप दे सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और उन सभी को थोड़ा सा अपना इतिहास बताइए आपका बचपन कहाँ भी आपने कैसे इस फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में आना हुआ फिर आप डॉक्टर कैसे बने वो सारी बातें हम सुनना चाहते हैं आपसे देखिए हमारा बचपन तो बड़ा खराब स्थिति में था फादर थे नहीं हमारे और सारी जिम्मेदारी हमारी माँ के ऊपर थी तो हमारे वही अलराजपुर में आदिवासी क्षेत्र है वहाँ एक नर्सिंग बापू थे सनातन सेवा आश्रम की उन्होंने अपने खुद ने स्थापना करी बैलगाड़ी के पहिए बनाते थे उसको बेच करके और हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया और फिर मैंने उनसे कहा कि अब बापू आगे मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ तो पर उन्होंने कहा नहीं नहीं नाना तू पढ़ आगे और सब लोग पहले पच्चीस पैसे चलते थे पच्चीस पचास पैसे वो इकट्ठे करके और मेरी फीस भरते थे फिर मैंने एक बार उनसे कहा कि देखो बापू यूनिवर्सिटी में जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनको आगे चांस मिलता है मेरे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है उन्होंने कहा नहीं नहीं तू गोल्ड मेडलिस्ट आएगा तो मुझे विश्वास नहीं था लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया गोल्ड मेडल मिला फिर बापू ने कहा की परीक्षा दे दो तो वो तो अनपढ़ थे पर हमारे साथ में वहीं आश्रम के पड़े हुए एक सीनियर जज थे उन्होंने मेरे को गाइडेंस दिया मैं पी में सेलेक्ट हुआ डिस्ट्रिक एक्साइज ऑफिसर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ लेकिन वो आ, सबने कहा कि बापू ये पोस्ट ऐसी है तो इसमें खूब पैसा मिलेगा भ्रष्टाचार होगा खूब बहुत सारी संभावना है शराब का धंधा बहुत होता है तो बापू ने मना कर दिया तो हमने भी उस पोस्ट को छोड़ दी फिर बापू ने कहा कि अपने को तो एजुकेशन में जाना है तो फिर मैंने शिक्षा के क्षेत्र को चुना और काफ़ी मेहनत करके मेरा पूरा ध्यान रहता था जो बेंच पर सबसे आखिरी में बच्चा बैठता था कोई बच्चा मुझसे नाराज नहीं होता था और मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जब मेरा एक ट्रांसफ़र खरगोन गर्ल्स कॉलेज से खंडवा गर्ल्स कॉलेज में हुआ बड़े कॉलेज में हुआ लेकिन हमारे कॉलेज के डेढ़ हजार बच्चों ने पंद्रह दिन तक आंदोलन किया आमरण अनशन किया और मुख्यमंत्री जी को अंत तथा मुझे वापस खरगोन गर्ल्स कॉलेज भेजना पड़ा फिर मैं खरगोन गर्ल्स कॉलेज में रहा काफ़ी सेवा की मैं उससे बच्चे बड़े अप्रिसिएट रहे बड़वानी में 9000 बच्चे करीब पढ़ते थे पर सब मुझसे जानते थे और सभी कि मैं एक एक बच्चे से सुबह सात बजे से शाम को सात बजे तक कॉलेज में रह कर के पर्सनली उनकी क्या दुख सुख है कैसा है सब देखता था फिर हमने ज़िला प्रशासन से मांग की कि हमारे बच्चों के लिए थ्री स्टार टाइप के हॉस्टल बने तो 50 एकड़ ज़मीन हमको चाहिए तो मेरे व्यक्तिगत प्रयास किए बाबा की कृपा हो गई तो हमको बच्चों के लिए पचास एकड़ ज़मीन मुझे प्राप्त हुई वो कॉलेज के नाम से हस्तांतरित की और उसमें आगे प्रक्रिया चल रही है तो सभी दूर को बच्चे अप्रिसिएट करते थे और मेरा मुख्य उद्देश्य यह रहता था कि बच्चे जो है वो बुरे व्यवसायन छोड़े तो सबसे पहली क्लास में जाकर कर के मैं उनको बच्चों को बताता था, था कि भाई देखो आज शपथ लेना है कि जो जो आप बेड़ी तम्बाकू गुटकाई खाते हैं उसको छोड़ दें और एक, एक दो दो दो रुपया जो तुम्हारा इकट्ठा होगा तो लास्ट में मुझे कोई अच्छे गिफ्ट देना है तो मैं आज जो गाड़ी पहना हुआ हूँ ये ट्राइबल क्षेत्र के कॉलेज भीखन गाँव वहाँ के बच्चों ने एक एक दो दो रुपया जो पान गुटका छोड़ करके इकट्ठे किए थे उसकी ये घड़ी है तो ये चीज़ें बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि बच्चों की तरफ से मुझे नोबल प्राइज़ प्राप्त हुआ है तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है कई बार शिवानी दीदी को मैंने सुना है कि भाग्य जो है वो ईश्वर नहीं बनाता भाग्य हम स्वयं अपने पुरुषार्थ से, से बनाते हैं तो यही चीज़ हम बच्चों को भी सिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप सब सुन रहे हैं और जहाँ प्यार और स्नेह की बात होती है उसमें एक ताकत होती है और उसके लिए जो है जब हम लोग उस भावना से युक्त होकर उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं तो बच्चों को भी वो चीज़ें पता चल जाती है जिसके लिए आपको वो बच्चे इतना प्यार इतना स्नेह से आपको याद करते हैं और आज भी याद करते हैं और मुझे लगता है कि हमेशा याद करते रहेंगे कि कोई एक ऐसे शख्सियत एक ऐसे सर हमारे थे जिनकी वजह से हम लोग आज इस मुकाम पे हैं और ये जो कॉलेज देख रहे हैं वो भी उन्हीं की बदौलत हैं ऐसे उनकी यादें उनके दिल में हमेशा बनी रहेगी बहुत ही अच्छा आपने काम किया है और आशा करता हूँ हमारी सभी रेडियो मधुबन सुनने वालों को भी आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी और मैं चाहूँगा कि इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग बच्चों के साथ जैसे इंट्रैक्शन करते हैं गीत संगीत भजन वगैरह गाते हैं तो आपका एक पसंदीदा बच्चों के साथ वाला या फिर अपना पर्सनल जो भजन है उसके बारे में बताइए और उसकी एक लाइन सुनाइए देखिए हम बचपन से एक गांधी जी का प्रिय भजन था उसे ही हम लोग दोहराते थे, थे वैष्णव जन तो ने कहिए जे पीर पराई जाने रे तो बच्चों के यही बताते थे हम कि भाई यदि समाज का उत्तम पुरुष बनना है तो दूसरे के दुख दर्द को समझो सुख तो और सुख लो इस अवधारणा पर चलें और सदैव दूसरों के प्रति अपन अच्छी भावनाएं रखेंगे और यही भावनाएं बिल्कुल दुआओं का काम करती है तो निश्चित रूप से मुझे तो हमेशा खूब अच्छे बच्चे मिले कभी काफ़ी कॉलेजों में रहा और अभी भी सारे बच्चे याद करते हैं तो उन्हीं बच्चों के साथ रह करके जो कुछ सीखा जो कुछ गाया जो कुछ देखा तो एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात मुझसे कही थी तो मैं वो दो लाइन आप सबको सुनाना चाहता हूँ जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैं बड़वानी पी कॉलेज गया था उस समय बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर हमें लगा हम ही चाहते हैं आपको हमें लगा हम ही चाहते हैं आपको लेकिन आपको चाहने वालों का कारवा निकला दिल ने कहा शिकायत करे खुदा से दिल ने कहा शिकायत करे खुदा से लेकिन खुदा भी आपको चाहने वाला निकला बहुत ही प्यारा सा जो वजन है वो आपने याद कराया है और बच्चों का जो प्यार है वो आपने अपने शब्दों में और बच्चों के शब्दों में हमें बताया है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा भजन हमारे डॉक्टर पीएस एस जी ने याद कराया है और महात्मा गांधी जी का ये बहुत ही प्यारा सा भजन है जिसको शायद हम सभी लोग कभी न कभी गुनगुनाया होंगे और एक बार फिर से गुनगुना लेते हैं आइए ऐसी भजन के साथ खो जाते हैं थोड़ी देर के लिए आप सुन रहे हैं नाइन टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भजन सुनकर शायद आप भी खो गए होंगे मैं भी खो गया बहुत ही प्यारा सा मैसेज इस गीत के माध्यम से भजन के माध्यम से हम सभी को मिलता है और भजन और गीत जो है हमें कहीं ना कहीं सही राह पे चलने के लिए मोटिवेट करता है सच्चाई की तरफ चलने की मोटिवेट करता है समाज को कुछ देने के लिए समाज के कार्य में हाथ बटाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं यह भजन या गीत या फिर ईश्वर की आराधना में डूबने के लिए हमें अग्रसर करते हैं हमें उड़ाते हैं ईश्वर की याद में ले चलने के लिए ये हमें मोटिवेट करते हैं तो चलिए ऐसे ही अच्छे अच्छे भजन अच्छे अच्छे गीतों का कलेक्शन आपके पास हो और आप उन्हें सुने और अपने मन को चैनलाइज करें मन को शुद्ध और पवित्र बनाए ऐसी सुभाषा के साथ आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर पीएस एस कापसे जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं और जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है और बच्चों को जो है कंप्यूटर स्क्रीन लगाया जाता है ब्लैक बोर्ड के बजाय और उसमें पढ़ाया जाता है तो ये जो टेक्नोलॉजी बदल रहा है इससे क्या होगा या इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है आपके हिसाब से मुझे बताइए देखिए एक लंबा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यतीत हुआ लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे पारंपरिक पाठ्यक्रम है जैसे बीए बीकॉम बी, ए, बी ए, ये इन पाठ्यक्रमों में हम बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं ला पाए आज जो नई टेक्नोलॉजी आई है सोच रहे हैं कि उसके माध्यम से इन पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लाए तो ऐसा कुछ संभव हो नहीं पाया और वही चीज़ हम लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेजों के संदर्भ में देखने को मिलती है कि लगा कि वहाँ कोई बड़ा भारी परिवर्तन आएगा लेकिन वहाँ पर भी कोई बड़ा भारी परिवर्तन देखने को नहीं मिला केवल कंप्यूटर आ जाने से और कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ जाने से लैपटॉप होने से मोबाइल पर सारी फैसिलिटी उपलब्ध होने से हम ज्ञान की नई दिशा में नहीं बढ़ पाते हैं इसके लिए वैल्यू एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और निश्चित रूप से कई वर्षों के बाद जब हमने ये देखा कि हमारे पाठ्यक्रमों में वैल्यू एजुकेशन से हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे बच्चा केवल इसलिए पढ़ता है कि उसको एक डिग्री मिल जाए एक पोर्टफोलियो मिल जाए जिसके आधार पर उसको कोई जॉब की श्योरिटी हो जाए यहीं तक सीमित रहता है और जब जैसे ही वो काले से अपने कदम बाहर निकालता है और जैसे ही समाज के बीच में आता है तो उसको असहाय स्थिति महसूस होती कि कैसे करे क्या करें किस प्रकार से करे और मुझे याद है कि जब हम लोग बचपन में थे और हम लोग निश्चित रूप से काफ़ी नैतिक मापदंडों को लेकर के चलते थे तो शायद मन में एक आत्मविश्वास रहता था कि नहीं निश्चित रूप से ये नहीं तो ये ये नहीं तो ये विकल्प हमारे सामने है आज सरकारी नौकरियों के अलावा बच्चों के सामने कोई विकल्प नहीं रहता है लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन अब धीरे धीरे आने लगा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो स्टार्ट योजना शुरू की है जिसमें युवाओं से उन्होंने आह्वान किया है कि वो देखें काम करें और नए लोगों को उससे जोड़ें रोजगार के नए अवसर सृजन करें स्वयं रोजगार प्राप्त करने के स्थान पे औरों को रोजगार दें तो इस दिशा में हमारी जो नई पीढ़ी के बच्चे वो निश्चित रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं सेल्फ अपनी स्टडी के माध्यम से स्वयं नई टेक्नोलॉजी से जुड़ करके जो अध्ययन अध्यापन के लिए बड़ा भारी एक आकाश प्रदान कर रही है लेकिन इन सब के बावजूद भी जो हमारा वैल्यू एजुकेशन है यदि वो बच्चों के साथ नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से वो आ, मशीनी रूप से कितना ही सीख जाए लेकिन जब वो अकेला होता है जब समाज में भी जाता है और जब वो व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि निश्चित रूप से मेरे पास कुछ नहीं अंदर से खाली हूँ तो इसके साथ में आधुनिक शिक्षा पद्धति हो नई टेक्नोलॉजी हो लेकिन हमारे जो मूल्य हैं वो निश्चित रूप से शाश्वत होना चाहिए और नई पीढ़ी मूल्यों के साथ जुड़े तभी वो एक नई दिशा नई दशा और एक उस स्वर्णिम समाज की स्थापना कर पाएगी जिसकी संकल्पना हम सब करते हैं जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से वर्तमान समय में काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है और बदलाव संसार का नियम है हर पाँच सालों में हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें हम बदलाव के साथ जात मूल्यों की जो बात आती है या वो चीज़ें नहीं होने से जीवन में जो है वो सद्भावना या प्रेम या शांति नहीं रहती है जिसके अभाव में हम पैसे साधनों के साथ जुड़ जाते हैं लेकिन वो सच्चा जो जीवन का सुख है उससे कहीं ना कहीं हम लोग दूर होते जा रहे हैं और वही चीज़ डॉक्टर पीएस कापसे जी ने बताया कि हमारे जीवन में मूल्यों का पाठ्यक्रम जो है बहुत पहले था आज से बीस पच्चीस साल या तीस साल पहले शायद पाठ्यक्रम में रहता था मॉरल क्लासेस या मॉरल साइंस के रूप में होता था लेकिन धीरे धीरे वो सब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में डाला गया सोशल वर्क के फील्ड में डाला गया फिर धीरे धीरे वो भी चीज़ वहाँ से निकल गई और आज तो उसका नामों निशान भी शायद नहीं है तो फिर से एक बार वापस उन मूल्यों की ज़रूरत हो रही है हम सब उसका एहसास या उसकी कमी महसूस कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर से उसको जोर दे के शिक्षा के क्षेत्र में बचपन से ही बच्चों के अंदर उन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो चीज़ें बनी रहें और जैसे कि डॉक्टर पीएस एस कापसे जी ने बताया कि बच्चे आज स्कूल में आते हैं या कॉलेज में आते हैं तो एक मोटिवेशन उनका यही रहता है कि डिग्री मिल जाए और नौकरी मिल जाए उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ आता नहीं है और ना ही उसके अलावा वो सोचता भी है क्योंकि हमने बचपन से ही जो मूल्यों की शिक्षा होनी चाहिए या गुरुकुल पद्धति का जो सिस्टम है वो चला गया है और एक ड्यूटी हवर्स की तरह आठ घंटा स्कूल बच्चा जाता है और फिर वापस आ जाता है वही बुक्स और लाइसेंस पढ़ाया जाता है ताकि उसके कैरिकम के हिसाब से पढ़ाया जाता है और वो बच्चा भी उन्हीं चीज़ों को रटता है पढ़ता है और एग्ज़ाम देख वो आगे बढ़ता रहता है तो ये कहीं ना कहीं एक मोनोटर्नस चीज़ मुझे लग रही है और इसको कैसे फिर कम कर सकते हैं जिस तरह से डॉक्टर काप से जी आपने बताया क्या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पहल जैसे कि आपने कहा पहल हो रही है तो आने वाले समय में हम किस तरह से इन चीज़ों को देखेंगे और बच्चों के शिक्षा का स्तर को अच्छा बनाने के लिए और क्या हो सकता है बेहतर विकल्प क्या हो सकता है देखिए अभी जो एक नया परिवर्तन आ रहा है जिसमें इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा तय किया जा रहा है कि स्कूल के जो सारा पाठ्यक्रम है यूनिफाइड रहेगा पूरे भारतवर्ष के अंदर सीबीएसई कोर्स के माध्यम से उस पाठ्यक्रम को लिंक किया जाएगा और वैल्यू एजुकेशन के ऊपर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी एक पहल की है कि उच्च शिक्षा के अंदर कॉलेज के पाठ्यक्रमों में जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें वैल्यू एजुकेशन को जोड़ा है तो ये तो एक चीज़ रही लेकिन इस दिशा में पाठ्यक्रम में ही वैल्यू एजुकेशन को जोड़ने से ही सब स्थिति सुधर जाएगी ऐसा संभव नहीं है इसके लिए हम सबको और ख़ास करके जो माता पिता है हम समाजन हैं समाज के वरिष्ठ लोग हैं इन सब पहल करना होगी देखिए एक बार जब ए अब्दुल कलाम साहब से मिलने का मौका मिला था तब उन्होंने बताया था कि उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया था है न तो वो एक जब वो शिवानंद ऋषि से मिले थे और उसके बाद जब उनको तीन सूत्र बताए थे उन्होंने उनका पूरा जीवन बदल दिया था तो हमारे विद्यार्थी निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों से जुड़े जो हमारे देश के महान व्यक्तित्व हुए उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया किन मूल्यों ने उनमें परिवर्तन किया वो सब देखें सीखें और ख़ास करके हमारी जो पारिवारिक वातावरण है जिसमें पेरेंट्स जो है केवल अपने मनोरंजन के लिए शाम को सात बजे से लेकर दस बजे तक टीवी चलाते हैं बहुत सा शोर गुल होता है अनावश्यक सीरियल देखते हैं उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि छोटे उनके जो बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ने वाले उनके घर में रह रहे हैं बच्चे उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा और वो भी साथ में जुड़ जाते तो मनोरंजन करें लेकिन एक सीमा के बाद में एक ऐसा वातावरण घर में निर्मित करें जो ऐसे वाइब्रेशन निर्मित करें जो बच्चों में एक सकारात्मक एनर्जी उत्पन्न करें आजकल धारावाहिक देख लो फिल्में देख लो सब नकारात्मकता की ओर ले जाती है तो जब पेरेंट्स अपने आप पर कंट्रोल करेंगे इसकी शुरुआत वो घर से करें और घर में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें और ये तभी हो सकता है जब हम लोग घर के अंदर हम ये नहीं कहते कि कोई अच्छे भजन सुने लेकिन गीतों में सब प्रकार के गीत हैं कोई अच्छे गीत लगा दें तो हर गीत का एक प्रभाव पड़ता है उस गीत को सुनें उस उसके वाइब्रेशन देखिए कैसे किस तरीके से परिवर्तन करते हैं सरकार और पाठ्यक्रमों में ही हम सारी चीज़ों को डाल दें और उससे सोचें कि टीचर उसको परिवर्तन करते संभव नहीं होगा इसके लिए परिवार के माता पिताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो अपने मनोरंजन की लालसा को कम करें और बच्चों की ओर देख करके देखें कि बच्चों में किस तरीके से सकारात्मकता की जो ऊर्जा है वो कैसे समाहित हो सकती है इस तरह वो ध्यान दें समाज ध्यान दें हमारे वरिष्ठ जन ध्यान दें तभी हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और एक नए भारत के सृजन कर पाएंगे डॉक्टर पीएस एस काफ से बहुत ही अच्छी बात है, आपने बताया कि किस तरह से हमें अपने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होगा वो अलग बात है लेकिन हम अपने जीवन पद्धति में भी बदलाव करना चाहिए जिस तरह से हम आजकल स्ट्रीट टीवी सीरियल्स के अधीन होते जाते हैं उसके लिए पूरा टाइम देते हैं वैसे ही हमें अपने जीवन में अपने मूल्यों के प्रति अपने बच्चों के लिए कुछ समय जरूर दें और उन्हें मूल्यों के बारे में बताएं और उन्हें नेक रास्ते पर चलाने के लिए अच्छे अच्छे गीत भजन आपने कहा कि वो जो मोटिवेशनल भक्ति गीत है उस तरह के गीत जरूर सुनाएँ ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले और बचपन से ही ये संस्कार उनमें रहेंगे तो बहुत कुछ जो है आने वाले समय में हम बदलाव देख सकते हैं और जिस तरह से आपने कहा कि शिक्षा और जीवन पद्धति में बदलाव लाने से हम पूरे भारतवर्ष को बदल सकते हैं और एक नए भारत की कल्पना जो हम कर रहे हैं उसको साकार करने में हम सक्षम बन सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पीएस कापसे जी और जाते जाते आपको रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज एक संदेश जरूर दें देखिए मेरा संदेश मैसेज मतलब जब हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे तो हमारे एक सर थे उन्होंने हमसे कहा था कि देखिए चार लाइन आप हमेशा याद रखना तो वो चार लाइन आप सबको सुनाता हूँ द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रमिसेज टू की टू गो बिफोर आई स्लीव एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीव चलिए डॉक्टर काप से जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर इस बात को सुन के समझ रहे होंगे और इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उन चीज़ों को थोड़ा सा बताइए देखिए जब हम विश्राम की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये सर रॉबर्ट फोर्स की पंक्तियाँ हैं तो उसमें यह कि एक घना जंगल है वन है और जब हम सो रहे हैं उसके पहले हम लोगों को काफ़ी लंबा मील मिलोमील चलना है और निश्चित रूप से हम सबका एक परम लक्ष्य है एक नए भारत की रचना करना है तो हम सब के दृढ़ संकल्प हो इसका संदेश यही है कि हम लोग एक नए भारत की रचना की दिशा में आगे बढ़ें उसके लिए अच्छे सुविचार हो अच्छे दृढ़ संकल्प हो और ऐसी भावनाएं हो जिससे हम पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकें और देखिए हमारी बहनों ने कितनी तरक्की की कि, कि आज पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से सारे विश्व में एक शांति की एक नई मशाल जग रही है यही संदेश है कि हम सब इस दिशा में आगे बढ़ें निरंतर आगे बढ़ते जाएं और शुभ संदेश शुभ कामना, शुभ विचार और पूरे पावन बनकर के पूर्ण पवित्रता को धारण करके आज की नई पीढ़ी यदि केवल एक ही चीज़ को सीख जाए कि उनको पवित्र रहना है विचारों से भी मन से भी और कर्म से भी देखिए अपने आप उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा और हम जिस सतयुग की और जिस पावन भारत की कल्पना कर रहे हैं इस पवित्रता के आधार पर हम उसको प्राप्त कर सकेंगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर पी एस काप से जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी ये बात पसंद आई होगी और जिस तरह से आपने वो इंग्लिश में कहावत बताई है हमें बहुत धना जंगल है और उसमें हमें मीलों चलना है और जब तक हम अपने मंजिल को नहीं पाते हैं तब तक हमें चलना है बहुत ही प्यारा सा संदेश था बहुत ही प्यारा सा कि जिस तरह से हम आज के परिवेश में जी रहे हैं अगर इसको बदलना चाहते हैं तो पहले मन बुद्धि और कर्म को बदलना होगा उसमें शुद्धता होनी चाहिए प्योरिटी होनी चाहिए ये आपने कहा तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को भी बहुत पसंद आया होगा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद ओम शांति धन्यवाद